इसलिए वैष्णव वैष्णव को तो बड़ी मानता बताई गई है सत्य सनातन धर्म को बचाने वाले कौन है करियुक्त कन्दर वैष्णव महाप्रभु श्री रामानुजाचार्य जी रामानंदाचार्य जी चित महाप्रभु वल्लभाचार्य जी माधवाचार्य जी इन सब वैष्णवों ने आके ना ये सत्य सनातन धर्म को बचाया वरना तो सत्य सनातन धर्म कब से खत्म हो जाता जीती जीता जीती मिसाल कौन है शिला जी महाराज पूरे वैष्णव में जो सनातन धर्म का झंडा लहरा दिया पूरे विश्व के अंदर तो इतनी मानता वैष्णव की बताई गई है कि इसलिए कितने वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पढ़ाई जाने तो यह वैष्णव तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से कि हमें पाप पुण्य दोनों ही भोगना पड़ता है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 अरे संसार का सब कुछ खत्म हो जाएगा पर तेरे लोग का नाश नहीं होगा ये सप्तऋषि तो दिन रात तुम्हारे चक्कर काटते रहेंगे सप्तऋषि तो क्या है ध्रुव जी के चक्कर काटते रहते हैं गया? और भगवान ने ध्रुप को गोद में बिठाकर बड़ा प्यार किया भगवान ने अब तक तो भगवान ने जिनको अपना दर्शन दिया भगवान अंतर हो गए पर ध्रुव जी को तो भगवान वैंकुट तक एक तांग देखते ही गए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 राजा उत्तान पद नमस्कार किया जाने मेरा पुत्र चला गया उस वक्त ने कहा तुम अपने पुत्र का शोक मत करो तुम्हारे पुत्र ने तो वो गति प्राप्त की जो दूसरे को मिलना दुर्लभ है जाओ लेकर राजा उसने तो भगवान को पा लिया अब तो हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक गाते बजाते हुए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 ध्रुव महाराज जी को घर पर लेकर आ गया, आगे चलकर द्रुव जी महाराज जी के पिता जो उत्तान थे उनका मन राजकाज में नहीं लगता था तो बेटे दुर्व को ही सप्ताह का भार सौंप दिया और आपके पिता उत्तान भजन करने के लिए उत्तराखंड में चले गए द्रुव जी के दो विवाह हुए एक प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ और दूसरा